कि भाई धूमो वन्य व्याप्या आलोकवान पर्वत है यह समुलन है वन्य व्यापियों धूमा इतना हिस्सा व्याप्ति है लेकिन जब व्याप्य है उस व्याप्ति में वह है धूम उस धूम को पक्ष का धर्म रूप ग्रहण नहीं कर रहा है किंतु आलोक को पक्ष का धर्म रूप ग्रहण कर लिया और से विशिष्ट परामर्श ज्ञान उसको हो रहा है व्याप्ति भी है वहां पक्ष धर्मता ज्ञान भी है पर्श पर एक दूसरे से विशिष्ट भी कर लिया है तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान जो सामान्य लक्षण आपका बना हुआ है यह लक्षण उस समूहालंबन परामर्श में अतिव्याप्ति हो गया उस अति व्याप्ति को निवारण करने के लिए आपने पर्स पर निरूपनूप भाव व्यवस्था देना पड़ेगा जैसे आपने रजत रंगे रंग रजते में वहां पर भी था तद प्रकार को अनुभव विशेषांश भी है प्रकारांश भी था नहीं विपरीत था रंग और रजत है इसको रजत और रंग समझ रहा है रंग में रजतत्व ग्रहण किया रजत में रंगत्व ग्रहण किया इन जो ज्ञान है रजत रंगे ये जो ज्ञान उस व्यक्ति को हो रहा है उस ज्ञान में रजत रजतत्व नाम का प्रकार भी है रजत विशेष भी है रंगत्व तो प्रकार भी है रंग विशेष कौन है काम किसमें हो रहा है एक अलग बात उसके तो आपने लक्षण में कोई शब्द दिया नहीं है ये चारों आइटम होना चाहिए चारों हैं तो फिर स्थिति क्या हुई आपको निरुप निरुपभाव कहना पड़ा तदनिष्ठ विशेषता निर्वृत्त अनिष्ठा प्रकारता होनी चाहिए वहा ऐसा नहीं है तदभावनिष्ठ विशेषता में प्रकारता हो गया रंगत्व भाव वाला रजत में रंगत्व को देखा रजतत्व वाला रंग में रजतत्व तो को देखा फिर विपरीत हो गया तो अति व्याप्ति निवृत्त हुआ उसी प्रकार यहाँ पर भी आप व्याप्ति और पक्ष धर्मता का परस्पर में एक दूसरे का निरूप निरूप भाव समूह जोड़ना पड़ेगा तभी जाकर के एक परामर्शों में जहा दो भिन्न भिन्न हेतु है आलोक भी एक हेतु है अपने जगह पर किसी और साध्य के प्रति अन्य साध्यों के प्रति आलोक भी सधेतु तो हो सकता है जैसा वन्य रूपी साध्य के प्रति धूम क्या है सधेतु है वन्य रूपी साध्य के प्रति धूम सधेतु है कुशी प्रकार से अन्य के प्रति आलोक भी सत्यूस अयत प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष यथा आलोकवोकवत्म प्रत्यक्ष विषय जहाँ जहाँ आलोक विशिष्ट हो जाता है वो निश्चित रूप प्रत्यक्ष का विषय भी हो जाता है जैसा कि ये घट देख रहे हैं कि आलोक वाला हो गया अतव घट क्या है हमारा प्रत्यक्ष का विषय हो गया तो प्रत्यक्ष में साध्य के प्रति आलोक भी क्या है सद हेतु है नहीं तो अतएव वो भी हेतु है व्यापक श्रम तो हो ही सकता है तो पर्वत वन्नीमान ध्रुमान यथा महानसम इस थ में जैसा धूम सद हेतु है उसी प्रकार से पर्वत प्रत्यक्ष विषय आलोकवान घटवत इस अनुमान में आलोक भी सद हेतु है अतएव इन दो हेतुओं को लेकर के यदि किसको ऐसा ज्ञान हो जाए कि दोनों में पर्वत पक्ष है पर्वत क्या है दोनों में पक्ष है पर्वतो वन्यमान धूमात पर्वतो वन्यमान धूमात पर्वता प्रत्यक्ष विषय है आलोक दोनों से जेतु है इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति आलोक भी कारण है प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति आलोक भी कारण होता है तो दोनों सद हेतु है दोनों सत्साध्य है पक्ष दोनों में लेकिन एक है अब व्यक्ति ने क्या किया पर्वत में इसको जो व्यक्ति ग्रहण कर लिया व्यक्ति तो वन्य और धूम को ग्रहण कर रहा है किंतु धूम निरूपिता पक्ष धर्मता नहीं लिया पर्वत में पर्वत में धूम निरूपिता पक्ष धर्मता नहीं है किंतु आलोक का तो पक्षधर्मता को तो पढ़ लिया है धूम की व्याप्ति है और आलोक का पक्ष है तो पर्वत में व्याप्ति भी ग्रहण हो गया और पर्वत पक्षधर्म का भी ग्रहण हो गया और आपने लक्षण में ही कहा व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्म ज्ञान होना चाहिए वो परामर्श है तो यहां पर क्या है वन्य व्याप्ति धूम के व्याप्ति पर्वत में देख रहा हूं और साथ साथ पक्ष धर्मगुण आलोक रूपी पक्ष धर्म को पर्वत में ग्रहण कर रहा हूं तो व्याप्ति भी पर्वत में गृहित हुआ और पक्ष धर्म भी पर्वत में गृहित हुआ है लेकिन यो ये जिस हेतु का व्याप्ति को आपने यहां ग्रहण किया वही हेतु को पक्ष धर्म रूप ग्रहण नहीं किया हेतु को ग्रहण किया भले वो हेतु भी अपने साथी के प्रति उसके अपने साथी के प्रति वो तो है तो नहीं है ऐसे कहता है ऐसे ग्रहण करके नाम समुआलमन परामर्श ये भ्रम है भ्रमात्मक नहीं इसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए लक्षण जा रहा है इस ने क्या किया अब उसको पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपित या हेतु प्रकार का, तन तो निरूपता या व्याप्तिष्ठा प्रकार था तत्म परामर्श कर हम क्या करेंगे इसके लिए व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श था अब इस ज्ञान में इस ज्ञान में जो है हम क्या करेंगे व्याप्ति पक्ष धर्मता में व्याप्ति हम प्रकार हो जाएगा व्याप्ति क्या हो जाएगा प्रकार पक्ष धर्म भी प्रकार और वो ग्रीत जिस पक्ष में है वो पक्ष हो गया विशेष पक्ष हो गया पक्षधरम का कौन होता है पक्ष होता है तो पक्ष हो गया विशेष जिसको लिखते हैं वन्नी व्याप्य धूम पर्वत धूम हो पक्षधर्म परसर्म परवान पर्वत जो हम बोलते हैं वो पक्ष चोर ले जा रहे हैं तो पर्वत हो गया विशेष उसमें प्रकार है पक्षधर्मता और उस पक्षधर्मता में भी प्रकार बन रहा है व्याप्त ठीक है ना तो पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपिता होनी चाहिए हेतु निष्ठ प्रकार निरूपित होना चाहिए व्याप्तिष्ट प्रकार था करे देखिए अतिव्याप्ति ही तदवारणाया पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपिता हेतुनिष्ठ प्रकारता तन्निरूपिता या व्याप्त प्रकारता तत्ल ज्ञानम परामर्श उल्टे क्रम से बोल रहे हैं पक्ष में विशेषता हो गई कुछ विशेषता से निरूपित क्या है ये हेतु है ना ये तुम क्या हेतु जिसको हमने पक्ष में देखा तो पक्ष धर्म काम हो गया हेतु का नाम पक्ष धर्म है हेतु कहते हैं जब अनुमान में हम प्रयोग कर रहे हैं जब पक्ष में देखूंगा उसका नाम पक्षधर्म हो जाता है उस हेतु निष्ठा प्रकार व्याप्त निष्ठा प्रकारता है ना यहां से पर्वत यहां लाएंगे जब बोलेंगे वास्तव में ज्ञान को इधर से शुरू करना पड़ता है व्याप्त निष्ठ प्रकार, प्रकार या ध्रूमनिष्ठा प्रकारता निरूपिता पक्ष विशेषताशाली ज्ञानम परामर्श है ज्ञान का नाम अन्य अब उस समूहालमन में गड़बड़ी नहीं होगी अब देखिए अति व्याप्ति नहीं हो पाएगा निरूपित प्रभाव देने से क्योंकि व्याप्ति निष्ठा जो प्रकार है वो कहा है धूम में वहां का ज्ञान कैसा था वन व्याप्य धूम ठीक है ना और यह पत्र में क्या था आलोकवान ये था ना पर्वत ये है अब व्याप्ति रिष्ट प्रकार का कहा है धूम्यन्निर्पिता प्रकार था आलोक में है क्या वन्य निर्पिता व्याप्ति की प्रकारता धूम में होगी इन वन्न्य निरूपित व्याप्ति निरूपिता प्रकार था जो आलोक में नहीं हो सकता उसे तो प्रत्यक्ष विशेष निरूपिता प्रकार था है या नहीं प्रत्यक्ष विशेष निरूपिता जो प्रकार है वो आलोक में इन वन्नी निरूपिता प्रकार था नहीं आ सकता अब यह इसी लक्षण का भी व्यक्ति निवृत्त गया ये जो प्रकार है और यह जो प्रकार है दोनों में ऐक्यता नहीं है इन दोनों में ऐक्यता है इधर इन दोनों में क्य नहीं है कि यहां व्याप्तिष्ठ प्रकार था, जो धूम में है वही पक्षधर बनना चाहिए तन पक्षधरम पक्षधर्मता चाहिए ना अब तनिरिता पक्षधर्मता नहीं रहा पक्षधर्म हो गया आलोक वो बन है इसलिए जो वन्य व्या व्याप्ति ये जिस जिसमें प्रकार था जिसमें होगी पक्षधर्मता प्रकार भी, उसी में जाना चाहिए अब हम लोग जो कहते वन्नी हैं वन्य व्याप्त धुमान पर्वत में क्या है वन्य व्याप्त कौन है वन्य ग्रहण होगा धूम और उधर धूमवान हो आप धूमवान पर्वत हम याद रखिए वन्य व्यापी कनिशम को पकड़ में आ रहा है धूम और वही उधर भी प्रकार भी बन रहा है वन्य का व्यापी कौन है धूम और वही पक्षधर्म धूम भी है धूमवान पर बोल रहा हूं मैं तो दोनों अभिन्न हो गया ना दोनों अभिन्न हो गया दोनों प्रकारता एक हो गया ऐसे होने पर ही वो हम परामर्श मानेंगे जहां भिन्न भिन्न प्रकारता आ जाए वन्नी का व्यापक निष्ठा प्रगा और पक्षधर्म निष्ठा प्रकारता, प्रगा दोनों यदि भिन्न हो जाए तो वो समुहाल परामर्श है वह हमारा लक्षण का विषय नहीं है प्रकारता, व्यापतिनिष्ठा प्रकार, प्रकार जो प्रकारता है और पक्ष धर्मनिष्ठ जो प्रकारता है दोनों अभिन्न होना चाहिए इसीरण क्या कहा था देखिए या हेतुनिष्ठा प्रकारता तन निरुपता या व्याप्तिष्ठा प्रकारता प्रकार और हेतुष्ठा प्रकारता एक होनी चाहिए अभिन्न होना चाहिए यदि भिन्न हो जाए तो हमारा परामर्श का लक्षण का विषय नहीं है पर आलोक में भिन्न हो रहा है कि प्रकार प्रकारता जो है धूम में है और प्रकार का आलोक में चला गया इसको देखे टिप्पण में नीचे समझा रहे तथा चन्नी व्याप्यो धूमहा आलोकवान पर्वत दो नंबर टिप्पण धूम आलोकवान पर्वत यहाँ पर क्या है समूहालंबने पर्वतृष्ट विशेषता निरूपिता या आलोक रूपी हेतृ आलोक में हेतु है अन्य साथी के प्रति तन निरूपित व्याप्ति निष्ठ प्रकार तन निर्भित जो आलोक निरुपित व्याप्त प्रकार है क्या क्योंकि व्या प्रकार कहा है धूम में है आलोक में नहीं है जो धूम में प्रकार होता है वो आलोक में नहीं जो आलोक में प्रकार होता है वो धूम में नहीं अपर्श करूंगा एक होना चाहिए किंतु धूमिष्ट विशेषता निरूपिता इतनी किंतु वहां है क्या धूमिष्ट विशेषता निरूपिता है वो व्यापता जो प्रकार होता है वह धूम निष्ठ विशेषता से निपिता है अतव निरुपनिरूपक भाव आपन्न विशिष्ट ज्ञान से तथा नाव ठीक है ना निरुप निरुप है जो निरुप निरूपक भाव विशिष्टता जो प्रजा क्योंकि हमेशा नियम होता है कि जो ये एक विशेष है तो दूसरा फिर प्रकार होगा पीछे और ये भी विशेष हो जाता है कब इसके दृष्टि में गुरुद्वारे की दृष्टि से इसके दृष्टि वह भी विशेष होगा धूम पूर्व वाले की दृष्टि से पूर्व पूर्व प्रकार होता है उत्तर उत्तर विशेष होता है पूर पूर्व पूर्व प्रकार होता है और उत्तर उत्तर विशेष होता है इसलिए तो वन्य व्याप धूम लिखूंगा धूम क्या हो जाएगा विशेष और वन्य हो जाएगा प्रकार और वही धूम पर्वत दृष्टि से क्या हो जाएगा प्रकार पर्वत हो विशेष अविचार इसमें चलता है कि भाई एक वस्तुनिष्ठ विशेष और प्रकार यदि एक धर्माव है तो भिन्न नहीं किया भिन नहीं। दो मत है एक गदाधर मत और जगदीश मत दोनों मतों को लेकर के मूल में दिखा रहे हैं पहले सामान्य कार्य का देखेंगे फिर दोनों मतों में जाएंगे मूल आपकी न्यायबोधनी में देखिए एतार्ष परामर्श जन्य ज्ञानतम ज्ञानत्म अनुमित लक्षणम एताद परामर्श जन्य सती ज्ञानत् नाम अनुमति है ऐसा लक्षण करने पर भी दोष आता है परामर्श प्रत्यक्ष में परामर्श प्रत्यक्ष क्या है परामर्श परामर्श प्रत्यक्ष परामर्श ध्वंस परामर्श ध्वंस के प्रति जैसा परामर्श कारण होता है ठीक है उसी प्रकार से परामर्श प्रत्यक्ष के प्रति भी परामर्श कारण परामर्श प्रत्यक्ष और परामर्श में अंतर क्या इसको समझिए थोड़ा पहले लौकिक व्यावरिक दृष्टान पर घटक को लेकर अयंघटे ज्ञान है ना इस ज्ञान को कहते हम व्यवसाय ज्ञान क्या नाम इसका व्यवसाय ज्ञान और यह ज्ञान आपको इंद्रियों से पैदा हुआ जब इस ज्ञान का निश्चय हो जाए आपको आप क्या कहेंगे घटक ज्ञानवान अहम मैं कैसा हूं घटक ज्ञान वाला हूं मैं वेदांत आचार्य हूं लिखते हैं वेदांत ज्ञानवान हम ऐसे ग्रहण कर लिया तो वेदांत आचार्य वो ब्रह्मा हम नहीं पकड़ा, हम पकड़ा। <laughs> भी वेदांत ज्ञानवान हम पकड़ हम ब्रह्माष्टम नहीं हुआ इसलिए वेदांत आचार्य लिखते हैं ब्रह्माष्टि तो भक्त क्या आचार्य किसका आचार्य ये सब अज्ञान काल में सर्वदर्शनाचार्य वेदांत आचार्य ज्योतिषाचार्य सब अज्ञान काल तो ज्ञानवान हम अयंगठ क्या कारग ज्ञानवान हम या ज्ञातो घट इसको क्या कहते हैं अनुव्यवसाय अयंगट हो गया सामान्य ज्ञान और उस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष हो जाता है उसको कहते हैं अनुव्यवसाय न्यायिकों में दो सीढ़ी है पहला केवल ज्ञान पैदा होता है फिर उसका निश्चय होता है। जो ज्ञान पैदा हो गया पहले उसका नाम व्यवसाय ज्ञान जब उसको अपने आप में से संबंध करके आप जोड़ करके निश्चय कर लेते हो उसका नाम होता है अनुव्यवसाय घटक ज्ञान का प्रत्यक्ष हो गया अनुव्यवसाय क्या है घटक ज्ञान का प्रत्यक्ष व्यवसाय क्या है घटक ज्ञान इसी प्रकार से परामर्श ज्ञान क्या है व्यवसाय और परामर्श ज्ञान का प्रत्यक्ष क्या है वो अनुव्यवसाय पर्वता व्याप्य दुमवार परामर्श ठीक है ना वन्य व्याप्य धूमवान एम पर्वत ज्ञान क्या है परामर्श और वन्य व्याप्य दुआम पर्वत इत्याण कर रही है ये परामर्श प्रत्यक्ष कार उसका व्यवसाय करता जातो परामर्श हो मैं मेरे द्वारा परामर्श जान लिया गया है ऐसा जो निश्चय होता है उसका नाम अन व्यवसाय घट तो भी बोल सकते हो घट ज्ञानवान अहम बोल सकते हो अयंघ इत्या ज्ञानवान अहम भी बोल सकते हो ज्ञान का आकार है व्यवसाय और अनव्यवसाय सामान्य ज्ञान और ज्ञान का भी जो प्रत्यक्ष इस परामर्श ज्ञान होता है और परामर्श ज्ञान का भी निश्चय होता है तो परामर्श ज्ञान हो गया व्यवसाय और परामर्श प्रतिष्ठ सुे अनुव्यवसाय तो अनुव्यवसाय ज्ञान के प्रति व्यवसाय ज्ञान खंड है यदि व्यवसाय ज्ञान ना हो अनुव्यवसाय ज्ञान कैसे होगा अयंगटे ज्ञान यदि आपको नहीं है घटक ज्ञानवान हमें भी नहीं होगा आपको पहले अयंगटे ज्ञान होगा तो घटक ज्ञानवान हम ये भी ज्ञान हो सकता अर्थात घटक ज्ञानवान ऐसा जो निश्चय हो रहा है इसके पूर्व में विद्यमान जो अयंगटे ज्ञान है क्या हो गया कारण हो गया अर्थात अयंगट इत्या व्यवसाय ज्ञान से जन्य है घट ज्ञानवान हम इत्याकार का अनुव्यवसाय ज्ञान जिसको घट प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहेंगे घट ज्ञान का प्रत्यक्ष इसी प्रकार से यहां आई है परामर्श में वन्य व्याप्त दूमवान पर्वत परामर्श ज्ञान पैदा हुआ पहले उससे फिर पैदा होता है क्या कहेंगे परामर्श प्रत्यक्ष किससे जन्य है परामर्श से जन्य है और परामर्श प्रत्यक्ष भी ज्ञान है अरे परामर्श जन्य स्थिति ज्ञान रूपा लक्षण है या नहीं उसमें उस अनुव्यवसाय ज्ञान में परामर्श जनित्व भी है ज्ञानत्व भी है उस परामर्श प्रत्यक्ष में लक्षण चला जाएगा वो अतिराती निवारण करने क्या कहना चाहिए हेतु अविषय कम बहुत तो अनुमिति कैसा होता है हेतु अविषयक होता है और परामर्श प्रत्यक्ष हेतु विषय होती क्योंकि अनुमिति आप जो लिखते हो तो कैसे लिखते हो पर्वतो वन्यमान अनुमिति यही है ना पर्वतो वन्यमान ये अनुमिति वह हेतु है क्या उसमें धूम नहीं है पर्वतो वनमान इतने ज्ञान में कहीं भी धूम हेतु नहीं है इसलिए अनुमिति हमेशा हेतु आविषेक हो क्या है कितु परामर्श में क्या है हेतु विषय है वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वता ये परामर्श है परामर्श में धूम क्या विषय है जब परामर्श में धूम विषय है तो परामर्श प्रत्यक्ष में भी धूम विषय रहेगा जो जो विषय व्यवसाय ज्ञान में है वो सभी के सभी विषय अनव्यवसाय में भी रहता है कि उसी विषयों का निश्चय होने का नाम अनव्यवसाय परामर्श प्रत्यक्ष में परामर्श का जो जो विषय है वह सबके सब उसमें भी रहेगा और परामर्श में क्या है हेतु विषय है अतिव परामर्श प्रत्यक्ष में भी हेतु विषय रहेगा और उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने में क्या करना पड़ेगा हेतु अविषय कह दो तो परामर्श प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति नहीं होगा और अनुमिति का लक्षण चला जाएगा अनुमिति में लक्षण चला जाएगा क्योंकि अनुमिति कैसा है हेतु का अविषय होता हुआ परामर्श जन्य होता हुआ ज्ञान है तो हेतु अविषय परामर्श जन्यत्व सती ज्ञानत्व यही अनुमिति का पक्का लक्षण हो गया एक और विशेषण जुड़ गया हेतु अविषयत्व सती सति परामर्श जन्य सती ज्ञानत्म अनुमित लक्षण इतना बात आपको पदकृति में है न्याय बोधनी में नहीं है पृथ्वी संज्ञा बावन पदकृति में देखिए परामर्श प्रत्यक्ष वाराणा हेत्व अभिषेकमी बोध्यम है न पंक्ति मिला के नहीं मिला संज्ञा बावन पदकृत्य में एक दो तीन चार पांच ही पंक्ति पदकृत्य का परामर्श प्रत्यक्ष वारणाया बोध्यम इत्यपि बोध्यम है या नहीं का हेत्षेक कहना जरूरी का तो हेत्षेकम ये विशेषण देना चाहिए लक्षण तो अनुमित का लक्षण क्या हुआ हेत का हेत्वाभिषेक सती पराममर्शजन्य अनुमिते हे अक्षण ये अनुमति का पुरा अनुमिति परामर्श अब आइए तिरपन प्रश्न न्यायबोधनी जांच छोड़े थे अनुमिति परामर्श और विशिष्ट कार्यकारण भाव इतम अनुमिति और परामर्श इन दोनों के बीच में कार्यकारण भाव है और कार्यकारण भाव को आपने पहले देखा है कैसे आपने बोला था याद है किसी को कार्यकारण भाव को कैसे कहा था आपने तंत्र और पट के बीच में कार्य कारण भाव को कहा था उससे पहले जहां साधारण कारण और असाधारण कारण का लक्षण किए थे वह घट और कपाड़ को लेकर के भी कार्य कारण भाव कहा था वहां आपने कहा था समवाद समुदा अवच्छिन्ना कपालकता अवच्छिन्ना कपाड़िष्ठा कारण का, का निर्विधा नहीं नहीं गड़बड़ हो गया वहां विपरीत कपाल कारण ले का? -का है ना पहले कार्य लेना पड़ेगा संवाय समवाय संबंध आवश्चिन्ना कार्यता संवाय समवाय संबंध आवच्छिना धड़ताविन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूता ध आवच्छिन्ना कपालत्ताविन्ना कपाल निष्ठा कारण था और कारण घटौर कपाल का हमेशा कारणतावच्छेद तादात्व संबंध होता है कारणतावच्छेद का संबंध तादात्म और यदि संवाय कारण है तो कार्यदावच्छेद का संबंध संवाय होता है तो कार्य कारण में संवाय घट कपाल में है और पट पंतु में है इस से? संबंध से कौन रह रहा है कार्य रह रहा है कारण में संवाय संबंध से इसीलिए कार्यता का अच्छे संबंध क्या होगा समवाय और कारण अपने आप में रहेगा इसीलिए अपने आप में रहकर भी कार्य को होने दे रहा है कारण स्व को स्व में कि मानते हैं तादात्व संबंध से इसलिए कारण का संबंध क्या हो जाएगा इसलिए आपने कहा था संवाय संबंध अवच्छिन्न घटता अवच्छिन्न घटन कार्यता निर्भिता ताजात्व संबंध अवच्छिन्न कपाल निष्ठा कारवा संबंध अवच्छिन्न पढ़ता अवच्छिन्न पटनष कार्यता निर्भिता ताजात्व संबंध अवचिन्न तुष्ट कारण था यह अपने सामान्य कार्यकारण भाव समवायिक कारण में जिस प्रकार कहे थे उसी प्रकार अब आपका कार्य क्या है अनुमिति और इसका कारण कौन है परामर्श समस्या है इन दोनों का पीछे संवाय समूह से नहीं है अनुमिति परामर्श में समवा समूह रहता नहीं है परामर्श से भले पैदा हुआ इन परामर्श में वो रहता नहीं जैसे कपाल से पैदा हुआ घट कपाल में रहता है धागो से पैदा हुआ पट धागो में रहता है इन परामर्श से पैदा हुआ अनुमति परामर्श में नहीं रहता परामर्श कोई अधिकरण नहीं हो तो ज्ञान है गुण है तो परामर्श भी कहा रहेगा आत्मा में अनुमिति भी कहा रहेगी आत्मा में फिर भी एक दूसरे के प्रति कार्य का अनुभव हो रहे हैं ऐसी स्थिति में आप कार्य का संबंध क्या लोगे कारण संबंध क्या लोगे सामाजिक परामर्श रहेगा अनुमिति में अनुमिति रहेगी परामर्श से कार्यकाल भाव होता देखिए दे रहे हैं यहां पर अभी आपको कैसे होता है वो कार्यकार लाएंगे कैसे स्वयं पुस्तक में दिए हैं देखिए अनुमिति क्या है आपका दृष्टान हम ले रहे हैं पर्वतो वन्यमा है ना पर्वतो वन्यमा और परामर्श जो उसका कारण है वो कैसा है वहनी व्याप्या धूमा वन अयम पर्वता वन्य व्यापार एम पर्वत ये परामर्श है कि वहां कार्य तो घटता इसलिए कार्य में आपने घटता वचन का समय संबंध वचन कहा दिया यहाँ कार्य ऐसे एक वस्तु नहीं है ना इतना लंबा है कार्य को पहले घटाओ पूरे को पूरे वन्नी पर्वत में किस सम्मान रहेगा हाँ संयोग सम्मान क्यों वन्नी भी एक द्रव्य है पर्वत एक द्रव्य है दो द्रव्यों का बीच में संयोग संबंध होता है जो भिन्न द्रव्य जहां कार्य का अनुभाव नहीं है कार्य का वाला द्रव्य हो तो समाज संबंध भिन्न द्रव्य हो तो हमेशा संयोग संबंध है। इसलिए देखो वन्य का अवच्छेद संबंध हो गया संयोग वन्य का अवसर धर्म कौन है वन्यत्व और पर्वत में रहेगा पर्वतत्व उसका उच्चर संबंध कौन है ताजा स्वामी स्व रह रहा है और वन्य को अपने में रहने दे रहा है है ना? स्वामी पर्वत पर्वत में रह करके को न उसका अवच्छेद पर्वतत्व और उस पर्वत में वन्य आया संयोग है उसका के अवच्छेद इतना देखो पंक्ति पुस्तक मिलता है ताजा अवच्छिन्न पर्वतत्ता अवच्छन्न पर्व उद्देश्यता निर्विधा संयोग संबंधा अवच्छिन्न वनता अवच्छिन्न वनिष्ठ विधेयता अनविधि और दूसरा ये पर्वत है उद्देश्य जिसमें हमें क्या सिद्ध करना है विधान कर रहा हूं मैं, वन्नी को। पर्वत है उद्देश्य उस वन्नी को हम विधान कर रहे हैं देखो उस पर्वत में वन्नी है ये बोल रहा हूं तो पर्वत हो गया हमारा उद्देश्य जिसमें वन्नी को स्थापित करने जा रहा हूं वो विधेय हो गया इसलिए छिन्न पर्वत आवच्छिन्न पर्वत निष्ठ उबंधाविन्न पर्वतत्ताविन्न पर्वतनिष्ठ उद्देश्यता से निरूपित संयोग संयोगवच्छिन्न वनिप्तावचिन्न वनिष्ठ विधेयता अनुमिति, ज्ञान कैसी है हमारी एकादश ज्ञान है ताया तो संबंधावच्छिन्न वच्छुन। वच्छुन। है पर्वत पर्व्यता संयोगता ऐसी जो में क्या रहेगी तादृश अब अभियान शुरू करोगे परामर्श कारण कैसा परामर्श है वन्नी व्याप्य धूम वान अयम पर्वत पर्वत है विशेष और वह वान करते हैं है आश्रय धूम तो धूम है और व्याप जो है वही धूम होने से अभिन्नता या बीच घुसेगा जो व्याप्य है वही धूम है जो व्याप्त था धूम उसी को मैं पर्वत में देख रहा हूं ना जो व्याप्त था जो वन्य का व्याप्त धूम है वही धूम को मैं पक्षग्रमी देख रहा हूं अभेल है ना वो निरुप से किया है अभी अभी और वन्य है अब एक दूसरे के प्रति प्रकार बनते जाएगा पर्वत विशेष के लिए आश्रय प्रकार जो आश्रय है वही विशेष होने से अधेल संबंध संबंध क्या है आधे संबंधों को मैं गोल कर दूंगा तो आश्रम क्या हो जाएगा विशेष हो जाएगा इसके प्रति के प्रति धूम धूम के है प्रकार और धूम का प्रकार अपने आश्रम में किस संबंध रहेगा संयोग संबंध संबंध हो जाएगा उन दोनों के बीच में संयोग और वह धूम भी विशेष हो जाएगा इसके प्रति व्याप्ति के प्रति व्याप्य हो गया कटार और जो व्याप्य वही धूम है आते वह इस कटार विशिष्ट के बीच में भी आभेद संबंध है और वन्य का आश्रय व्याप्य व्याप्य किसको कहते हैं व्यापति आश्रय व्याप्य है व्याप्ति का आश्रय का नाम व्याप्य इसलिए व्याप्ती हो गया यह व्याप्ति आश्रय होगा वन्नी निरूपित व्याप्ती का आश्रय कौन होगा व्याप्ति इसलिए आश्रय हो गया प्रदान व्याप्ति कहो आश्रय को, को प्रदान उस आश्रय का धुन के साथ आधे संबंध है ठीक और अब वन्य निरूपिता व्याप्ति रह गया ये हो जाएगा प्रकार इसलिए जब ये विशेष हो जाता जब व्याप्ति विशेष है तो वन्य हो गया प्रकार इन दोनों के बीच में भी संयोग अभी सब जोड़ के बोल रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूं इतना आगे की पंक्ति समझ ये सब समझना पड़ेगा अभी दोबारा बोलता हूं पर्वत है विशेष तब धूम वान करके जो मैं वान प्रयोग कर रहा ना वान पर क्या होता है आश्रय वो हो जाएगा प्रकार जो धूम का आश्रय है वही पर्वत है इसलिए आश्रय रूपी प्रकार और पर्वत रूपी विशेष क्या है अभिन्न है है ना इसलिए आश्रय रूपी प्रकार और पर्वत रूपी विशेष में क्या संबंध होगा अभेद संबंध होगा ठीक हो गया अब वो आश्रय क्या होता है विशेष तब प्रकार कौन होगा हो उसके पूर्व में कौन है धूम धूम हो गया प्रका और धूम अपने आश्रय में समझ रहेगा आश्रय कौन है पर्वत उसे संयोग समझ रहता है इसे धूम्र भी प्रकार आवचन समझ क्या होगा संयोग जब आश्रय रूपा विशेष होगा ठीक है ना और वह धूम में क्या हो जाता है विशेष अपने पूर्ववर्ती व्याप्ति के प्रति और व्याप्ति क्या है व्याप्ति का आश्रय और वो व्याप्ति आश्रय कौन है वही धूम है इसे आश्रय रूपा प्रकार जो व्याप्ति रूपी प्रकार था जिसका व्याप्ति का आश्रय करके मैंने कहा वह व्याप्ति अथवा आश्रय रूपा प्रकार का संबंध धूम रूपी विशेष्य में अभेद संबंध है क्योंकि जो व्याप्ति का आश्रय है जो व्याप्ति है वही पक्षधर्म भी है तभी संवादवन परामर्शनिवृत्त हुआ था यदि व्याप्य अलग हो जाए और वो पक्षधर्मता अलग हो जाए तो वो परामर्श का लक्षण घटेगा नहीं वो सम्मान परामर्श हो जाएगा अनेक हेतु वाला हो गया ना वन्य व्यापी धूम आलोकवान कह दिया ऐसे नहीं होना है जो वन्नी का व्यापी धूम है वही धूमवान पर्वत होना चाहिए आपने कहा था उसके आधार पर वन्नी का जो व्याप्य है वही पक्षधर्म है ना पक्ष धर्म और व्याप्य दोनों क्या है अभिन्न है अत उनका में क्या संबंध रहेगा अभेद संबंध रहेगा इसलिए व्याप्य रूपा प्रकार और धूम रूप विशेष जब होगा उन दोनों के बीच में संबंध अभेद संबंध होगा और व्याप्य भी विशेष हो जाएगा और वन्नी प्रकार होगा अतः अतएव इस प्रकार का उचित क्यों क्या सहयोग संबंध अब तब तक, तक धर्मों को लेकर क्या कहूंगा और धर्म हमेशा क्या होगा वन्य में वनित्व आश्रय में आश्रित्व में धूमत्व पर्वत में पर्वतत्व ऐसे रहेगा अभी यान शुरू करूंगा देखिए संयोग संबंधावचिन्न वनतावच्छिन्न वनिष्ठ प्रकारता निरूपित ठीक है व्याप्त छिन्न व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्तिनिष्ठ प्रकार विशेषता वन्नी के प्रति व्यक्ति हो जाएगा विशेष हो जाए व्यक्तिन्न प्रकार और ऊसो भी प्रकार होगा आगे के प्रति तथा भिन्न जो विशेषता वही या विशेषता साकारता प्रकार तनिष्ठा प्रकारताबंधाव चिन्ह होगा अभेद संबंधा विन्ना तनिष्ठा प्रकारता निरूपिता धूमनिष्ठा विशेषता धूमनिष्ठा विशेषता ंद दत्ता पर्वत अन कारण बहुत प्रक्रिया है आप देखिए पुस्तक में संबंध नंबर छोड़ के बोल रहा है देखिए पर्वतन उद्देश्यता निरपित है ना पर्वतन उद्देश्यता निरूपित संयोग संबंध आवच्छिन्न विन विधेयकता अनुदितावच्छिन्न प्रति बिल न्याय गोदरी बोल रहा हूं न्यायोधनी का, न्याय का अंतिम पंक्ति से शुरू करके चौवन पृष्ठ में जा रहा हूं अनु चौवन पृष्ठ का पहला पंक्ति न्याय देखिए अब व्यावच्छिन्न प्रकार या धुमत्तावच्छिन्न प्रकार तन निरूपिता या प्रव दत्तावन विशेषता तरण कारणम इन्होंने क्या किया प्रकार और विशेष को भेद करके नहीं बोल रहा है मैं आपको प्रकार अलग विशेष करके बोल जान बूझ करके आगे के लिए इन्होंने क्या लिया सारे प्रकार एक साथ एक में विशेष लिया वन्य भी प्रकार है व्यापी भी प्रकार है धूम भी प्रकार है आश्रवी प्रकार है पर्वत विशेष सब में क्यों प्रकार पहले घटा रहे हैं बागी क्या करेंगे प्रकार और विशेष अलग अलग करते जाएंगे वो भी देखिए वनिकवच्छन प्रकारता निर्विधितवचिन विशेषता आ आगे ना उसके अगले में क्या बोल दिया वनतावन प्रकारता निर्विध व्यापति विशेषता धूमत्तावच्छन विशेषता निर्विध व्याप्तन प्रकारता देखिए दोनों तरफ से बोल दिया ना वनिकवचन प्रकारता है तो व्याप्तन विशेषता ठीक और इसी व्यक्ति में क्या है प्रकारता दृष्टि में धूमध प्राचीन विशेषता का है व्याप्ति में आ जाएगा प्रकारता और ये व्यक्ति में रहने वाले प्रकारता और को एक वस्तु में रहने वाली प्रकारता और विशेषता को यदि एक धर्म उच्छिन्न होगा तो भिन्न मानना चाहिए ऐसा कौन गएगा गगर भट्टाचार्य और अभिन्न मानना चाहिए जगदीश कहते हैं न्याय का यह दो जगदीशर कालंकार गये न्यायदोमिष्ठ प्रकार विशेषतरअेद्छेद निष्ठा प्रकारता विशेष्यको रवच्छेदेदक वो जगदीशतर्काल जगदीश अस्तीस्ती अस्ती गाधर इति जगदीश तर्काल नास्ती थी जगदीश तर्काल एकाधिकरण निर्विध निशेषता और प्रकारता है आप यहां देख रहे हैं व्याप्ति में ही प्रकारता आ गया व्याप्ति में ही विशेषता धूम में ही प्रकारता है धूम में विशेषता है आश्रय में प्रकारता आश्रय में ही विशेषता है ना एक अधिकरण में प्रकारता एक की दृष्टि में दूसरे की दृष्टि में विशेषता उत्तरोत्तर की दृष्टि में पूर्व पूर्व में प्रकारता आता है और पूर्व पूर्व का दृष्टि में उसी उत्तर में रहने वाले में क्या हो जाता है विशेषता आ जाता है ऐसे एक में ही पूर्व दृष्टिया विशेषता उत्तर दृष्टिया प्रकारता जा जाए एक अधिकरण में ऐसा प्रकार विशेषता हो और अधिकरण का धर्म एक हो जैसे यहां व्यक्तित्व छिन्नी कहूंगा प्रकारता व्यक्तित्व अच्छि न विशेषता कहोग तब भी व्याप्त धूमत्वाचन प्रकारता है तो धूमत्वाचन विशेषता है व्याप्ती दृष्टिया वेग है वहां पर ऐसी स्थिति में उन प्रकार विशेषता को भिन्न मानना चाहिए या अभिन्न मानना चाहिए तो पहला पक्ष वाला कहता है दोनों के बीच अविच्छेद अविच्छेद भाव मानना चाहिए प्रकारता से विशेषता को निरूपित करके पृथक मानना चाहिए ऐसे गदा भट्टाचार्यते हैं लेकिन कभी एकाधिकरण निष्ठ प्रकारता और विशेषता यदि एक धर्मावच्छिन्द होगा तो उनका अवच्छेद अवच्छेद्य भाव नहीं होता है ऐसे जगदीश प्रकाल कार्यक्रम होते हैं और आपका इस पुस्तक में न्यायबोधि में जो पहला लिया है कार्यकारण में परामर्श को वो जगदीश तर कालंकार के मत में प्रकार दर विशेषता दो अलग नहीं किया एक ही विशेषता है पर्वत में बाकी सब में केवल प्रकार दो पूर्व पूर्व -पूर में प्रतिष्ठ में विशेषता उत्तर उत्तर प्रदेश में प्रकारता ऐसे विशेषता प्रकारता को अलग अलग नहीं माना एक विशेषता है ज्ञान का अंत वाला यह विशेष है बाकी जितने भी हैं सभी में केवल प्रकार का मानेंगे विशेषता बिल्कुल नहीं मानेंगे कौन कहता है जगदीश प्रता था उसके अनुसार उन्होंने पहले लिखा है देखो व्यापिकताक्षण प्रकार वनता अच्छे प्रकारता निरूपिदा व्यापित्ता अच्छे प्रकार का निरुपिदा या धूमत्ता अच्छि प्रकारता सभी में केवल प्रकारता प्रकारता पर प्रकारता लिया सभी में केवल प्रकारता बोलिया ना पहला पंक्तिमा जो देख रहे हैं छन प्रकारता निरपिता व्यापित प्रकारता निरूपिता धूमत्ता प्रकारता तूतत्तावच्छि विशेषता ये तो लिया इसमें आप सात देख रहे हैं वन्नी व्याप्ति और धूम इन तीनों में क्या किया केवल प्रकारता लिए और पर्वत में विशेषता यह है जगदीश प्रकार अंदर का मत प्रकार विशेषता को एक कर दिया और परस्पर कोई अवेक्षे अवेक्षे भाव नहीं कोई भेद नहीं है अतएव केवल प्रकारता रहेगा और अंत में केवल विशेषता रहेगा और इसके बाद जो लिख रहे हैं, एक हैंचार्य के आंसर उसके बाद क्या लिख रहे हैं देखिए वन प्रकार व्याप्तन विशेषता रहेगी ठीक है।, है ना और उसी व्याप्ति में क्या ला रहे हैं धूमत्वाचर विशेषता निरूपित में प्रकारता लाया प्रकारदयाच अभेद अनंगी करी मत है एक तार व्याप्ति में रहने वाली विशेषता और व्याप्ति में रहने वाली प्रकारता को आभेद न स्वीकार करने पर ज्ञान का स्वरूप तो कैसे होता है रहे हैं देखो वन लिप्तावच्छन प्रकार दशेषकतावच्छन वन लिप्तावच्छिन्न प्रकार विशेषकता वच्छन व्याप्तिकतावच्छन के व्याप्ति में क्या है विशेषता है जब वन्यप्तावच्छन प्रकारता आप लेंगे किस प्रकार का निर्वृत्त विशेषता आ गया व्याप्ति में तो प्रकार प्रकारता से निरूपित विशेषत्तावच्छि व्याप्ति में निष्ठ व्याप्त आवच्छ प्रकारता निरूपित विशेषता आएगा धूम में विशेषत्तावच्छिन्न धूम हो गया और धूम कैसा है धूमत्तावच्छन प्रकारता निर्भित अगले में जाएगा विशेषता इस तरह से एक एक करके सभी में लेना है उन्हें तो बहुत चार लिया बन्नी व्याप धू पर संक्षेप में समझा रहे वास्तव में ऐसा नहीं है जैसे बहुत विभाग है व्याप्य कर व्याप्ति और आश्रय लिखना पड़ेगा वान कर आश्रय लिखना पड़ेगा कितने पदार्थ हो जाएंगे आपके पास तब व्याप्य हटाएंगे लिखेंगे व्याप्ति आश्रय और वन्य एक दो तीन चार पांच छह पदार्थ हो जाए और वो ले रहे हैं आपको एक दो तीन चार संक्षेप में आपको समझा उसको विस्तार नहीं किया और संक्षेप में बता रहे देखिए वन्यता वनतावच्छिन्न प्रकार का निरपिध वनतावच्छिन्न प्रकार का निर्विधा व्याप्तिता अवच्छिन्न व्याप्ति विशेष का ले जाना है क्या कर निर्भित विशेषत्तावच्छिन्न व्याप्त प्रकार विशेषत्ता व्याप्ति और प्रकार से धूम के लिए धूम में क्या रहेगी विशेषत्व इसलिए व्याप्त प्रकारता से निर्भित कौन हो गया विशेषत्तावच्छिन्न धूम और धूम कैसा है धूमत्तावच्छिन्न प्रकारता है उससे निर्मित कौन हुआ पर्वत पर्वत कैसा है पर्वत छिन्न विशेषता निश्चित वाच्यम ध्यान में आ गया कठिन है, है? जबकि इन्होंने संबंधों को जोड़ा नहीं है सीधे सीधे बोल रहे बेचारे न्याय बोध निगर बड़ा दयावान है आपके प्रति बाला नाम सुख बोधा है इसीलिए जो है बड़ा दया करके बोल रहे हैं और हम पूरा निचोड़ दे रहे हैं हम ऐसे ध्यान नहीं करते पूरा गहराई में जाते अधूरा है केवल प्रकार तक विशेषता कहने से काम चलता नहीं संबंध में भी जाना पड़ेगा आपको संसर्गता प्रकारता विशेषता तीनों विषयों को दिमाग में रखना है केवल प्रकार विशेषता नहीं और इन्होंने तो आपको केवल प्रकार विशेषता में ठंडा कर दिया हम तो जाते तो पैसा जाते देखिए अभी वनतावच्छिन्ना वन्य निश्चित प्रकार प्रकार था बोल देते हैं निष्ठा प्रकार था वो नहीं बोलते वो अधिकतावच्छिना कार्य था गढ़त्ताचन पटनिष्ठा कार्यता ले लोग तो क्या होगा विधिग्रंथ धर्मावच्छिन्न विधिग्रंथ धर्मावच्छन हो घटत्ताचिन्ह पट देता पटनिष्ठा कार्यता कपाल का में कारण बताएगा क्या पटके प्रति इसलिए पढ़त घटत्ताचिन्ह घटनिष्ठा कार्यता बोलना चाहिए हमने पहले भी समझाया था उसी प्रक्रिया पर भी वनतावचिन्हा प्रकार निरुविध व्याप्त निष्ठा या विशेषता साक्त निष्ठा या विशेषता सा व्यापितवच्छिन्न व्याप्ति से नि संबंधे नभेदि वन्य सहयोग रहता है संयोग संबंध से संयोग संबंध आनिप्ताविष्ठाया प्रकारता त्यातिष्ठाया विशेषता व्याप्ताविन्न व्याति आभेद संबंध अवच्छिन्ना प्रकारता व्याप्ति का अपना आश्रय में नहीं नहीं व्याप्ति का अपना आश्रय है व्याप्ति अपना आश्रय में अवे संबंध रहेगा अवे संबंध आवच्छ व्याप्तिवच्छन व्यापतिष्ठा प्रकार आश्रयनिष्ठा विशेषता पुनः अवे संबंधा वच्छन आश्रयच्छन आश्रिष्ठा प्रकारता निरूपित धूमनिष्ठा विशेषता या सा संयोग वच्छन प्रकारदा, प्रकारदा, सा, छन आश्रताचन आश्रकार तचन पर्वतन पर्वतता शरामर्श अनुपूर ये गदाधर मत के अनुसार दोनों भिन्न, ले में तो सीधा साधा है धूमत्तावच्छिन्न धूमिष्ठ प्रकार पर्वत विशेषता सारी ज्ञान अब संबंध जोड़ोगे तो भी स्वयं संबंधावच्छिन्न वनताविन्न वनिष्ठ प्रकार का निर्विधा आवेद संबंध आवच्छन व्यापित आवच्छन व्यापतिष प्रकारता निर्विधा संयोग संबंध आवच्छतावच्छन ध्रम प्रकार निर्विधा का पर्वत आवच्छन मां केवल सभी प्रकारता रहा हूं अंत विशेषता ले रहा हूं जगदीश प्रकार तो अनुमिति और परामर्श कार्य कारण भाव को जब हमें कहना होता है इस प्रकार से पूरा कहना पड़ता प्रकारत विशेषता को अलग करके कहोगे तो ज्यादा लंबा होगा और प्रकार विशेषता को आभेद करके कह देंगे तो छोटे में हो जाता है सच निर्णय वन्य व्याप धुवान पर्वत्या हो बोध इसे तादेश परामर्श का निर्णय क्या होता है वन्यव्याप धूमान पर्वत इतना ही निर्णय होता है इस पर आप लोग मेहनत करके आइए तब तो आगे पार्थनाएंगे